आज 19 सितंबर 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहद्रिका आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और विशेष तौर से मुंबई से बधारे जय श्री श्यामलाल जी का हम सब यहाँ पर स्वागत करते हैं हम जैसे पिछले कुछ सप्ताह से तैतरीय उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं जो कृष्ण यजुर्वेदी तैतरे अरण्य अंतर के अंतर्गत है जो वेदों से निकला है और आरण्यक के अध्याय सात आठ नौ का नाम तैतृय उपनिषद है इसके पहले के जो छः अध्याय हैं वे कर्मकांड से संबंधित और उसके बाद में कर्मकांड के बाद ये परमेश्वर की उपासना ब्रह्म की उपासना आराधना और ब्रह्म को समझने का तरीका इसके लिए ये सातवाँ आठवाँ और नवां तीन अध्याय हैं कृष्ण यजुर्वेदी तैतृय आरण्यक में तो ये जो तीन अध्याय हैं इनके क्रमशः नाम शिक्षावल्ली ब्रह्मवल्ली आनंदवल्ली किस तरह से दिए गए हैं और जो अंतिम दो अध्याय हैं इनको वारुणी उपनिषद कहा जाता है तो पहला अभी हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है शिक्षावल्ली शिक्षावल्ली बड़ी विशिष्ट बात है कि शिक्षा मूल्य का यहाँ क्या मतलब है कि सबसे पहले हम इस बात को समझें कि हम अपने आप में क्या योग्यताएं विकसित करें जिसके द्वारा परमेश्वर के ज्ञान को बाद में समझा जा सके जब अगले दो अध्याय में परमेश्वर का ज्ञान वर्णित होगा तो उसको समझने के लिए हमारे अपने में हमको कुछ मूलभूत गुण विकसित करना ज़रूरी वो गुण हमें हैं लेकिन वो अविकसित अवस्था में हैं उनको विकसित करना होता इसलिए है इसलिए बड़े रहस्यमय तरीके से इसमें शिक्षा दी गई है कि हमको किन गुणों का विकास करना जरूरी है यहाँ बड़ी विशिष्ट बात यह है कि हम जब किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी निगाह सदा द्वैत्वादित होती है कभी हम कुर्सी को देखते हैं तो प्रतिक्रिया करते हैं कि कुर्सी है कभी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो बोलते हैं ये हमारा मित्र है किसी व्यक्ति को देखा तो कहा ये तो हमारा प्रतिस्पर्धी है दुश्मन है किसी वस्तु को देखा कहा ये तो ताजी है ये बासी है इस प्रकार से हमारे हृदय में किसी भी वस्तु को या व्यक्ति को देखते से उसके प्रति प्रतिक्रियाएँ आरम्भ हो जाती ये प्रतिक्रियाएँ ही हमको संसार में खींच के ले जाती ये समस्त प्रतिक्रियाएं माया का स्वरूप ये हमको वापस संसार में खींच के ले जाती क्षण भर को भी हम नहीं ठहर पाते कि तो उन प्रतिक्रियाओं से बच पाएँ और जैसे ही हमें कुर्सी को देखा तो तुरंत हृदय में भावना आती कि प्लास्टिक की कुर्सी है ये तो पुरानी है या काले रंग की है इस प्रकार की हमारे हृदय में उसके प्रति जो सांसारिक गुण हैं उसके दिखा जाते यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि के विकास के लिए सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम में समग्रता की दृष्टि का विकास हो सके समग्रता की दृष्टि का मतलब ये होता है कि हम सब चीज़ों को एक साथ निगाह में ला सकें मित्र है प्रतिस्पर्धी है जिससे हम प्रेम करते हैं जिससे हम घृणा करते हैं जो अपना है पराया है दूर है पास है गोरा है काला है अच्छा है बुरा है टूटा है साबुत है इस तरह से उनमें जो विभिन्नता भरे गुण हैं उन सबको हम एक साथ कैसे आत्मसात करें हम उनके बीच में कैसे संदेह करें कैसे उसमें संधान करें ताकि हमारे एकता की भावना का विकास क्योंकि अध्यात्म कहता है कि ब्रह्मांड एक इकाई है एक यूनिट है जैसे कार एक यूनिट है हम कार की भावना आसानी से कर पाते हैं इसलिए ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि ब्रह्मांड भी एक कार की तरह एक यूनिट है जिसमें हर ऊर्जा अपने आप में महत्वपूर्ण है उसमें कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हम कहें कि टायर खराब है गंदा है सीट बड़ी अच्छी है लेकिन सीट की उपयोगिता टायर के बिगड़नी है ब्रेक की उपयोगिता स्टेयरिंग के बिगड़नी है एक्सलेटर की उपयोगिता किसी इंजन के बिगड़ नहीं है क्योंकि इनमें सब और एक इंजन के अंदर सैकड़ों पार्ट्स हैं सैकड़ों से, पुर्जे हैं वो हर कोई अपने आप में महत्वपूर्ण है ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड की जब हम भावना एक साथ करते हैं तो इसका हर हिस्सा जो हमको प्रिय है और जो हमको प्रिय नहीं है वो सभी एक बराबर से महत्वपूर्ण है शिक्षावल्ली का मूल सार यही है कि हम एक समग्रता की दृष्टि का विकास कर सकते जब हम शिक्षावल्ली पढ़ते हैं उस पर अगर गहन चिंतन करें तो ये समझ में आता है कि एक समग्रता की दृष्टि का विकास करने के लिए ये एक दृष्टि देने के लिए एक सीधा साधा प्रयास जैसे कि इसमें शिक्षा शिक्षावल्य में, में सबसे पहले वो कहते हैं कि हम व्याकरण पढ़ाते हैं कैसा कि एक शब्द कैसे बनता है दो अक्षरों से वो जब पास आते हैं तो पहला अक्षर होता है हम कहते हैं उसको पूर्ववर्ण जो बाद वाला अक्षर है उसको बोलते हैं उत्तर वर्ण चूँकि ये बात हम बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इसको रिपीट कर रहे हैं बार बार बता रहे हैं एक पूर्व वर्ण है एक उत्तर वर्ण है दोनों जब पास में आते हैं तो उसमें संधि होती है जैसे पिछली बार हमने उदाहरण पढ़ा था एक र एक स दोनों जब पास आए तो एक उच्चारण होगा रस लेकिन इसकी जान इसकी प्राण तब है जब इसको हम उच्चारित करते हैं रस और उससे हमारे हृदय में एक भावना होती है जो हम सामने वाले के हृदय में प्रेषित करना चाहते हैं तो जब हम कहते हैं रस तो सामने वाला समझ जाता है कि हम किसी एसेंस की बात कर रहे हैं किसी सार की बात कर रहे हैं या किसी ज्यूज़ की बात कर रहे हैं लेकिन तब जब हम उसको अपनी अंतरात्मा से जोड़कर उसका उच्चारण करते हैं तो इस जोड़ के उच्चारण का नाम है संधान इसलिए चार हिस्से हुए इस व्याकरण के आध्यात्मिक व्याकरण के एक है पूर्ववर्ण एक उत्तर वर्ण एक संधि और एक संधान ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है शिक्षावल्ली का क्योंकि इसको समझे बगैर हम शिक्षावल्ली के उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे यहाँ बड़े अच्छे छोटे छोटे उदाहरण बताए गए थे जैसे एक शिक्षक है एक विद्यार्थी है तो शिक्षक पूर्ववर्ण है विद्यार्थी उत्तर वर्ण दोनों के बीच में संधि है विद्या क्योंकि उसी के कारण दोनों का रिश्ता है विद्या अगर न हो तो शिक्षक और विद्यार्थी का कोई रिश्ता नहीं उन दोनों के बीच में एक विद्या है या हम कहें शिक्षा है जो संधि है जो दोनों को जोड़ती है लेकिन संधान इसका जान क्या है इसका प्राण क्या है इसका प्राण है प्रवचन या शंका समाधान जब हम एक शिक्षक है एक विद्यार्थी है दोनों के बीच में विद्या का रिश्ता है लेकिन इस रिश्ते की जान है इस रिश्ते का प्राण है या रस है वो है संवाद शिक्षक का गुरु से। शिक्षक उसकी ज्ञान में वृद्धि करता है विद्यार्थी की उसकी शंकाओं का समाधान करता है इस तरह से उस रिश्ते का प्राण वो है प्रवचन इसलिए हर रिश्ते के यहाँ पर चार हिस्से हैं लेकिन कुछ समग्रता से हम अगर देखें तो अब हमारे को शिक्षक शिक्षा और विद्यार्थी और इनके बीच में उपस्थित प्राण इनका अनुभव हो जाता है हम समझते हैं कि ये एक उपासना है इसको भी हम एक उपासना के रूप में लेते हैं जब हम भिन्नता की वस्तुओं को एक साथ हम कहेंगे कि इससे क्या मिला लेकिन इससे एक हमको एक दृष्टि मिली जिसमें हम भिन्नता के बीच में एक अभिन्नता जोड़ सकते हैं क्योंकि हम शिक्षक हमको दिखता है वो तो एक बुज़ुर्ग इंसान है बड़ा इंसान है एक विद्यार्थी जो किशोर भाई या बालक है दोनों के बीच में विद्या का रिश्ता है और वो शिक्षक जब विद्या देता है विद्या दान करता है और जब विद्यार्थी विद्या ग्रहण करता है तो इस रिश्ते को प्राण मिलता है अन्यथा प्राण हीन रिश्ता है किताबें रखी है शिक्षक भी रखा है बैठा है कुर्सी पे, विद्यार्थी भी बैठे हैं कोई वार्तालाप नहीं है कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो उस रस्ते रिश्ते में कोई जान नहीं है ऐसे ही वो कहते हैं कि एक पुरुष है एक स्त्री है और दोनों के संधि है संधि क्या है पुत्र या पुत्री जो संतान वो संतान क्या है उसका रिश्ता है उनकी संधि है लेकिन इनमें प्राण क्या है प्रजनन प्रजनन उसका प्राण है प्रजनन के कारण ही उस कपल का उसका पति पत्नी के रिश्ते का प्राण है इस तरह से उपनिषद कहते हैं कि हमको हर एक रिश्ते में प्राण को देखना चाहिए यह उपनिषद में दिए गए उदाहरण है हम इन उदाहरणों से आगे भी उदाहरणों को समझने की कोशिश करी थी कि अगर एक कार भी है पेट्रोल भी है सब कुछ है सड़क भी बढ़िया है लेकिन उसका प्राण है वो चालक जो अंदर बैठेगा और जो उसको चलाएगा और वो एक प्रयोजन का उससे उसके साथ एक प्रयोजन को पूर्ण करेगा उसको किसी यात्रा पर जाना है उसको यहाँ से निकलना है इंदौर जाना है तो पेट्रोल है कार है गाड़ी में गाड़ी भी बढ़िया हालत में है सड़क भी अच्छी है लेकिन तब तक इस रिश्ते में कोई प्राण नहीं है जब तक उसमें एक चालक नहीं है क्योंकि जैसे ही वो चालक बैठता है और वो अपना प्रयोजन पूर्ण करता है जैसे एक शिक्षक आता है अपना कोर्स पूरा करता है तब उस रिश्ते में प्राण पैदा होता उस रिश्ते में प्राण प्रतिष्ठा होती इसलिए हर रिश्ते की प्राण प्रतिष्ठा के पीछे एक चैतन्य है ऐसे ही इस ब्रह्मांड में वो कहते हैं कि ये पृथ्वीलोक है स्वर्गलोक है बीच में अंतरिक्ष है लेकिन इसका प्राण क्या है पृथ्वी प्रथम वर्ण है अंतरिक्ष द्वितीय वर्ण है और दोनों की संधि क्या है अंतरिक्ष लेकिन इसका प्राण क्या है इसका प्राण है आदित्य जो इस धरती को भी आलोकित करता है अंतरिक्ष को भी आलोकित करता है और स्वर्ग को भी आलोकित करता है हम अपने जानते हैं अपने ही जानते हैं कि हम समस्त ऊर्जा जो उपयोग करते हैं वो सूर्य से आती है इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो मैनिफेस्ट है जो प्रकट है उससे प्रकटकर्ता की ओर यात्रा करना चाहते हैं हमें जानना चाहते हैं कि जो दिख रहा है उसका सार क्या है उसका ओरिजिन क्या है उसका रूट क्या है उसकी जड़ कहाँ है ये तभी संभव है जब हमारी दृष्टि में जो प्रकट है उससे हट उसके मूल की ओर देखने की मंशा हो जैसे एक कुर्सी को देखें तो हम जानते हैं कि ये शिव है इस ज्ञान को हम यहाँ पर आश्रम में जानते हैं कि जो कुछ है शिव का प्रकट किया है ये कुर्सी भी शिव है और ये व्यक्ति भी शिव है लेकिन हमारी दृष्टि में कुर्सी कुर्सी है व्यक्ति व्यक्ति है कुर्सी टूटी है व्यक्ति अच्छा है कोई बुरा है कोई मित्र है कोई पराया है इस तरह से हमारी भिन्नता की दृष्टि से हम उस सत्य को नहीं देख पाते क्योंकि उसका प्राण क्या है उस कुर्सी का प्राण क्या है एक व्यक्ति का प्राण क्या है प्राण मतलब एसेंस सार रस वो क्या है वो रस या सार जिससे वो प्रकट हुआ है जैसे सूर्य से धरती है अगर सूर्य न हो तो धरती का कोई अस्तित्व नहीं स्त्री पुरुष न हो तो संतान का कोई अस्तित्व नहीं अगर शिक्षक और विद्यार्थी न हो तो विद्या का कोई अस्तित्व नहीं इसलिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि इन सबके इस संसार की भिन्नताओं के बीच में भी एक अभिन्नता छिपी हुई है इन समस्त भिन्नताओं के बीच में भी एक रिश्ता है वो रिश्ता क्यों है क्योंकि हम एक ही ओरिजिन से निकले हैं जैसे दो पत्तियाँ एक ही पेड़ की पास पास टकरा रही कभी उनकी दोस्ती हो जाती कभी दुश्मनी हो जाती कभी एक दूसरे से झगड़ने में लग जाती कभी एक दूसरे से टकराती हैं यहाँ तक कि उस टक्कर से कभी आग भी लग जाती लेकिन अगर हम उनकी ये दृष्टि हो कि हमारे ओरिजिन एक है हमारी श्रोत एक है जब हम देखते हैं कि भैया हमारा रिश्ता डाली से, से है उस डाली का रिश्ता उस शाखा से है उस शाखा का रिश्ता उस तने से है उस तने का रिश्ता उस जड़ से है जो हम दोनों की कॉमन है आपकी जड़ और मेरी जड़ एक ही है आपके ओरिजिन मेरे जड़ एक ही है उसी तरह से एक शाखा निकली जिस पर तुम हो दूसरी शाखा निकली जिस पर मैं हूँ लेकिन दोनों का ओरिजिन एक है मेरा नुकसान तुम्हारा नुकसान है तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान है। अगर मैं सोचूँ तेरी जड़ काट दूंगा तो मेरी भी जड़ कट जाएगी क्योंकि जड़ हम दोनों की एक ही है इस तरह की ये भावना विकसित तब होगी जब हम इन सबके बीच की संधियों के प्राण को समझेंगे कि संसार में जितनी संधियाँ हैं वो व्याकरण के जरिए वो हमको आध्यात्म तो समझा जाए कि यहाँ पर दो शब्द हैं और जो पास आते हैं उनके बीच एक संधि होती है और उसके उच्चारण से हम एक अर्थ निकालते हैं तो उसकी जान वो अर्थ है अब हम रस कहें कोई मायना नहीं है लेकिन जब हम कहें कि वो रस वो है जो किसी वस्तु का सार है या किसी फल का एसेंस है तब हम समझ सकते हैं कि वो रस का मतलब क्या है लेकिन ये तभी जब उसमें एक चैतन्य जुड़ा हो और उसका प्रयोजन हो उस रस से इसलिए इसमें जो संधान है वही ब्रह्मा है जो प्राण है किसी भी रिश्ते में वो ब्रह्मा है क्योंकि हम कितने भी दूर चले जाएं अगर आपका सगा भाई आपसे दूसरे गांव में रहने लग जाए तो भी सगा भाई है वो दूसरे देश में रहने लग जाएगा तो भी सगा भाई है क्योंकि हम जानते हैं हमारी रूट्स एक है हमारी जड़ एक है और यही बात वो ऋषि यहाँ समझाना चाहते हैं कि भिन्नता के बीच में अभिन्नता की दृष्टि का विकास ही शिक्षा है क्योंकि यह विकास जब होगा तब हम जब ब्रह्म की बात अगले अध्याय में करेंगे तो हमको वो ब्रह्म की अवधारणा हृदय में ठीक से उपस्थित हो पाएगी ताकि हम जब किसी वस्तु को देखें तो हमको संसार खींच के नहीं ले जाए कि कुर्सी है ये तो कुर्सी टूटी है ये तो काली है ये कल रखी थी आज किसने निकाली ये पुष्प है ये बासी है ये ताज़ा है गुलाब का है चंपा का है इस तरह से हमारे भिन्नता के दृष्टि की कोई सीमा नहीं है उन असीम भिन्नताओं के बीच में अगर हमको कोई भिन्नता से अलग अभिन्नता की दृष्टि का विकास होता है जिसमें हम पूरी ब्रह्मांड को एक यूनिट की तरह देख सकते हैं तो उसी का नाम यहाँ पर शिक्षा है वो यहाँ पर उत्तरोत्तर अनुवाकों में आपको इन शिक्षा के उच्चतर आयामों की ओर ले जाते हैं उन उच्चतर आयामों के आपको दर्शन करवाते कभी कभी हम इनको जब पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है ये बातें बिना सिर पैर की कभी कभी ऐसा लगता है कि इनका न सिर दिखता है हमको पैर दिखता है जो बात जैसे हमको संधि संधान ऐसा लगता है कि इनमें कोई सिर पैर नहीं है लेकिन ऋषियों की दृष्टि बहुत दूर दृष्टि थी वो जानते थे कि सामान्य जन के हृदय में अभिन्नता की दृष्टि का विकास करना इतना आसान नहीं ब्रह्म को हृदयंगम करना सब लोगों के लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि उंगली दुनिया की तरफ उठाई जा सकती है इस उंगली को इसी उंगली की तरफ उठाना आसान नहीं है इस उंगली से हम इसी उंगली को इंगित कैसे करेंगे तभी ब्रह्म को समझना ब्रह्म के द्वारा ही हो रहा है ब्रह्म ही ब्रह्म को समझ रहा है इसलिए कठिनाई है सारे संसार को समझने का नाम है सांसारिक ज्ञान लेकिन जब हम समझने वालों को समझना चाहें तो ये आध्यात्मिक ज्ञान सांसारिक ज्ञान में उन सब समझना चाहते हैं कोई डॉक्टर बनता है इंजीनियर बनता है व्यापारी बनता है और भिन्न भिन्न किस्म की ज्ञान उपलब्ध करते हैं उससे हमारी जीविका चलती है लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञानी के बारे में ज्ञान है जो इन सब को ज्ञान लेने वाले का ज्ञान है इसलिए वो कठिनाई है क्योंकि ये हमारी जो आदत है सैकड़ों हजारों वर्षों की हजारों जन्मों की उस आदत के खिलाफ क्योंकि हम आदत यह है कि हम बाहर का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भीतर भेज रहे तो भीतर का ज्ञान भीतर ही भीतर समझ में आ जाए ये बड़ा कठिन है लेकिन फिर भी मनुष्य की बुद्धि इतनी विशिष्ट है इसमें इतनी तरलता है कि इसमें स्वच्छ करने के बाद स्थिर चित्तता पैदा करने के बाद इसमें हम अपने आप का प्रतिबिंब देख सकते और वही इसी का नाम है आत्मबोध आत्मबोध के लिए यहाँ ऋषि बताते हैं कि कुछ गुणों का विकास करना हमको और भी ज़रूरी है और उसमें जो सबसे पहले किसी गुण के बारे में बताया गया है तो वो बताया गया है रिजुता रिजुता अर्थात सरलता हमने अपने आप को बहुत कठिन बना रखा है बहुत क्लिष्ट बना रखा है हमारी कुछ आदतें हैं हम उसके गुलाम हैं हमारी कुछ संकल्प हैं हम उनके गुलाम हमको ऐसा करना ही हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हम उन आदतों और संकल्पों के गुलाम हैं हम उन आदतों और संकल्पों से जब तक मुक्त नहीं होंगे हमारे व्यक्तित्व में सरलता उत्पन्न नहीं हो पाएगी हमारा व्यक्त हमारा व्यक्तित्व व्यक्ति बड़ा क्लिष्ट है कोई ने हमको छोटी सी बात बोली और अंदर से हम उबल गए क्योंकि हमारे हृदय के अंदर जो है वही बाहर निकलता है यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एक थॉट एक्सपेरिमेंट है वैचारिक प्रयोग कि एक रेलवे स्टेशन पर करीब 500 लोग रेल का इंतज़ार कर रहे हैं रेल आने वाली है इसमें हम सबको बैठना है रात के 12 बजे 10 मिनट रात को 12 बज के दस मिनट पर ट्रेन आने वाली है और इसमें हम सबको बैठना है और अपने अपनी यात्रा सुबह पूरी होगी ठीक 12 बजने में कुछ मिनट की देर थी और घोषणा होती है कि ट्रेन छः घंटे लेट है अब ये 500 लोग घटना एक घटना तो एक ही है कि ट्रेन 6 घंटे लेट हुई और ये 500 में से 500 सभी बराबर से लेट है ऐसा भी नहीं कि कोई जल्दी ज़्यादा लेट हो जाएगा कोई कम लेट हो जाएगा लेकिन सबके अंदर अलग अलग भरा हुआ है सबके अंतस में हमारे तो मैं अलग अलग भरा हुआ है उस 500 में से 300 लोग तो कपड़े फाड़ने लगे कल मुझे दुकान पर जाना था कल मेरे बच्चे की परीक्षा है कल सुबह मेरे को तो साहब को रिपोर्ट करना थी कल मेरा धंधा चौपट हो जाएगा दुकान कौन खोलेगा कल मुझे तो सुबह दस बजे के पहले घर पहुंचना था उसको पचासों शिकायत है, कुछ लोग व्यवस्था से शिकायत करेंगे कुछ सरकार की शिकायत करेंगे कुछ लोग रेल मंत्री को गाली देंगे कुछ लोग किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे कि जब से ये लोग आए हैं जब से हमारी व्यवस्थाएं सब चरमरा गई हैं इस तरह की बेस रिपेयर की बात करके रात भर कपड़े फाड़ के आदमी कैसे तो भी वो छः घंटे निकालेगा कुछ लोग ऐसे होंगे जो उदास हो जाएंगे उनको मालूम है कि परिस्थितियां हमारे बस के बाहर हैं इसलिए उदास हो जाएंगे वो सोचेंगे हम कुछ कर नहीं सकते अब चिल्ला चोट करके होगा क्या तो चुपचाप उदास होकर बैठ जाएंगे इसमें से कुछ और कम समझो 10-20 ऐसे होंगे जो शांत बना रहेंगे वो सोचते हैं कि जो परमेश्वर की इच्छा होगी वो होगा हो हे हो ही वही जो राम रचिद आखा छः घंटे की लेट होगी तो होगी अब हम क्या कर सकते हैं? वो शांत चित्त बैठ जाते हैं लेकिन उनमें से दो ऐसे निकलते हैं उस समय का आनंद लेते हैं वो क्या करते हैं किसी बुक स्टॉल पर जाएंगे एक अच्छी सी किताब खरीद लाएंगे और एक कोने में बैठ जाएंगे बोले घर में इतनी चिल्लप हैं किताब पढ़ नहीं पाते कभी पत्नी बोली बच्चों को स्कूल छोड़ के लाओ लेके जाओ सुबह दुकान दुकान सब मगजमारी के बीच में छः घंटे परमेश्वर ने बहुत अच्छे दिए मुझे अब इस छः घंटे में किताब नहीं तो मैं छः महीने नहीं पढ़ पाता एक किताब इस छः घंटे में ये किताब पढ़ के पूरी कर दूँगा क्या फ़र्क रहा जो अंदर खींच थी तो उनको खींच निकली जिनके दिल में उदासी थी उनके बाहर उदासी निकली जिनको शांति थी उनको शांति निकली और जिसके अंदर परमेश्वर था उसमें आनंद निकला इस तरह चार किस्म के लोग हैं जिनके भीतर क्रोध है वो संसार है जिनके अंदर संसार है वो संसार निकलेगा जिनके भीतर उदासी है वो उदासी निकलेगी और जिनके भीतर शांति है तो उनके भीतर से शांति निकलेगी क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ आपका अंतस खोल के रख देती हैं आपके भीतर जो है वही बाहर नहीं है सुख में तो हर कोई अपना मुखौटा पहन सकता है दुख में अक्सर हम मुखौटा नहीं पहन सकते किसी ने आपको गाली दी और फिर आपको उसको मोहब्बत करते हो या उसको बदले में गाली देते हो या उदास हो जाते हो ये हमारा अंतस बताता है आपको तो वही मिला जो उसने दिया लेकिन तुम वही लोग हैं जो तुम्हारे भीतर है हम वही बाहर निकलता है और अंदर की तरफ अगर परमेश्वर को हम बोधित हैं परमेश्वर का आनंद से ग्रसित हैं तो फिर हमारे भीतर आनंद निकले फिर वो गाली दे तो भी आनंद निकलेगा और वो हमको प्यार करे तो भी आनंद निकलेगा ट्रेन लेट हो जाएगी तो भी आनंद रहेगा और ट्रेन समय पे होगी तो उसका भी अपना आनंद है क्योंकि तो उसके आनंद को कोई छीन नहीं सकता आत्मा का आनंद वही है जिसको कोई भी नहीं छीन सकता कोई डाकू कोई लुटेरा कोई प्रतिस्पर्धी कोई अहित करने वाला कोई भी आपके उस आनंद को नहीं छीन सकता इसलिए उस आनंद का ही नाम आत्मबोध है उसी आनंद का नाम आनंद है परमेश्वर का बोध है तो एक छोटी सी घटना जब घटती है हमारे जीवन में तो हम उसके प्रतिक्रिया जो हमारी होती है वो प्रतिक्रिया हमारी बताते हैं कि हमारे भीतर क्या छिपा हुआ है तो यहाँ पर ऋषियों का मकसद उनका उद्देश्य है कि हमारे भीतर एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जो शांत चित्त हो और आनंद के लिए तैयार हो क्योंकि ये सीढ़ी है सबसे पहले हमारी खींच को ख़त्म हो फिर हमारी उदासी खत्म हो फिर उस आनंद का वास हो और उसके बाद में हम उस परमेश्वर को उस शांत चित्त में उसका बिंब देख सकते क्योंकि जब तक मन में अत्यधिक क्रोध है उदासी है चंचलता है प्रतिक्रियाएं हैं तब तक हमको वैसे ही परमेश्वर का बिंब दिखाई नहीं देता जैसे किसी कीचड़ में हम चंद्रमा का देखना चाहें कि कहीं प्रतिबिंब दिखाई देगा लेकिन निर्मल जल जो शांत हो उसमें जरूर दिखाई देगा इस तरह से वो ऋषि हमारे चित्त को निर्मल जल की तरह शांत जल की तरह बनाना चाहते हैं इसलिए कहते हैं रिजुता या सरलता वो पहला गुण है और सरलता का विकास करने के लिए हमको अपने संकल्पों से मुक्त होना जरूरी है हमारे क्रोध से और हमारे उदासियों से मुक्त होना जरूरी है जब हमें जाने कि परमेश्वर का प्रेम मेरे सिर पर सीधे सीधे बरस रहा है ईश्वर का प्रेम मुझ पर विशिष्ट है तो मैं उसी प्रेम को बांटूंगा, क्योंकि मेरे पास उस प्रेम की अधिकता है अगर मुझे लगता है परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है और मैं हमेशा इस शिकायत में रहता हूँ कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है तो फिर मैं उसी चिड़ उसी उदासी को ही सबके सामने बाँटूंगा इसलिए मैं वही बांटूंगा लोगों को जो मैं प्राप्त करता हूँ अगर मुझे परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव है तो मैं उसी अनुग्रह को लोगों के साथ शेयर करूंगा। लोगों को वही अनुग्रह दूंगा तो यहाँ पर उस अभिन्नता के दृष्टि का विकास शिक्षा वल्ली में करने के पीछे उनका उद्देश्य यह है कि हम उस अभिन्नता को उस परमेश्वर के अनुग्रह को उस प्रेम को उस शांति को उस आंतरिक आनंद को अपना स्थायी रूप से भाव बना सकें मन को चित्त को शांत और चंचल और शुद्ध कर सकें और इसी के द्वारा हमारे आगे के आने वाले अध्याय में परमेश्वर के स्वरूप को जब समझने का हम प्रयास करेंगे तो उसमें हमको तब सफलता मिल सकती उसके आगे वो कहते हैं यहाँ पर अब हमने बहुत सुना होगा गायत्री मंत्र शिक्षावली में ही आता है इसी से निकला है ओम भूर्भुवः स्वह तत्सुतुरण भरवो देवस्य धीम ही ध्यो यो न प्रचोदया तो हमने बहुत सुना यहाँ पर ओम चूँकि ये वैदिक है इसलिए ओम लगाया गया जबकि ओम लगाना जरूरी नहीं है इसमें ये भुव भुव और स्व ये तीन व्याहृतियाँ हैं इनको व्याहृतियाँ कहा जाता है ये क्या है यहाँ व्याहृति का शाब्दिक मतलब होता है कथन स्टेटमेंट तीन कथन है वैदिक कथन है कि भू है भू है और स्व है तीन मैनिफेस्टेशन है तीन अभिव्यक्ति हैं तीन अभिव्यक्तियाँ हैं तो हमको संसार में दिखता है कि ये संसार है अंतरिक्ष और स्वर्ग है ये तीन अभिव्यक्तियाँ भू ये संसार भू य अंतरिक्ष और स्व या स्वर्ग ये तीन हमारे मैनिफेस्टेशन है या परमेश्वर की अभिव्यक्तियाँ हैं लेकिन इन अभिव्यक्तियों को सैकड़ों साल तक हम समझते आए कि तीन अभिव्यक्तियाँ हैं लेकिन महाचामस्य नाम का एक गुरु था एक ऋषि था उसने ये बात कही उसने जानी अंतर्ज्ञान से जानी और कही कि ये सब अभिव्यक्तियाँ तो हैं लेकिन अभिव्यक्तियाँ किसकी हैं वो मह की अभिव्यक्ति हैं मह है जिसके कारण ये भू भू और स्व तीनों अभिव्यक्त हैं जो अभिव्यक्तियाँ किसी अभिव्यक्त करने वाले कारण से होती जब मैं कहूँ कि ये कविता लिखी गई है मेरे द्वारा ये कविता लिखी गई है तो मेरी अभिव्यक्ति है और उस कविता को कोई भी पढ़ेगा चाहे वो मुझे नहीं जानता तो भी वो मेरे अंतर से जुड़ जाएगा वो जानेगा इस कवि के हृदय में क्या है क्योंकि उसने उस कविता को देखकर ये तो जान ही लिया कि एक ऐसे हृदय वाला कवि है जिसके हृदय में ये विचार उत्पन्न हुए इसलिए उस अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्त करने वाले का होना जरूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी हो कि यहाँ पर कोई मैनिफेस्टर हो जिसने इस सबका अभिव्यक्त किया हो तो महाचामस्य नामक जो एक रिशिथ है उन्होंने बताया कि भू भू और स्व ये तीनों अभिव्यक्तियाँ मह नाम की मूल अभिव्यक्ति से अभिव्यक्त हुई है यहाँ पर हम उसको मह को भी अभिव्यक्त क्यों बोल रहे हैं क्योंकि वो हिरण्य गर्भ ब्रह्म है इन्हें ब्रह्मा का वो रूप जो परमेश्वर ने संसार को प्रकट करने के लिए धरा उनने अपने आप को अव्यक्त अभ, थे परमेश्वर तो अव्यक्त हैं वो कभी दिखाई नहीं देते सुनाई नहीं देते हम उसको छू नहीं सकते पकड़ नहीं सकते हाथ में नहीं ला सकते लेकिन उन्होंने जब व्यक्त संसार को बनाना था तो सबसे पहले उन्होंने एक रूप धरा जिसमें जैसे हमने ईश्वर प्रतिभिज्ञा का में पढ़ा था कि जिसमें क्या थे चार हिस्से थे जब उन्होंने अपने आप को संसार बनाने के लिए अभिव्यक्त किया तो क्या क्रिएट किया सबसे पहले एक परमाणु एक समय एक अंतरिक्ष और एक अविद्या चार चीज़ों से बना है संसार एक है अणु जिसके द्वारा मटेरियल वर्ल्ड बना जो भौतिक संसार बना जिसका ठोस आधार है जिसमें जल है पृथ्वी है ये पत्थर है सीमेंट है सब कुछ जो ठोस चीज़ें हैं संसार की जो मटेरियलिस्टिक हैं और जो जल है जिसमें मैटर है वो सब अणु से बना दूसरा अंतरिक्ष इन सब को रहने की जगह जो संसार में जो भी मटेरियल बना उनको रहने की जगह जो जीव बने उनको रहने की जगह चाहिए थी तो वो अंतरिक्ष बना तीसरा बना समय क्योंकि समय की अभिव्यक्ति तभी हुई जब ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति शुरू हुई ये बात अब वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुकी है समय की कोई अवधारणा संभव नहीं है अगर अंतरिक्ष न हो तो अंतरिक्ष के कारण ही समय है और समय से ही अंतरिक्ष है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं यहाँ पर जैसे एक कागज़ के दो हिस्से हैं ऐसे ही समय और अंतरिक्ष हैं तो वहाँ पर ऋषियों ने सैकड़ों या हजारों साल पहले बात कही थी कि परमेश्वर ने परमाणु बनाया परमेश्वर ने समय बनाया परमेश्वर ने अंतरिक्ष बनाया और परमेश्वर ने अज्ञान बनाया अपने अज्ञान क्या है अरे जब हम किसी चित्र को कितना भी सुंदर रंग आ जाए कूची आ जाए तो एक कैनवास तो चाहिए किसके ऊपर बनाएंगे उस चित्र को एक आधार तो चाहिए जिसके ऊपर ये टिकेगा वो अज्ञान पर टिका है संसार क्योंकि जैसे ही ज्ञान होता है जैसे ही ज्ञान के चक्षु खुलते हैं प्रलय हो जाता है सब संसार परमेश्वर रूप में दिखाई देने लगता है तब वो व्यक्ति संसारी नहीं रह जाता वो स्वयं जाना तुम्हें तो भाई हो ही जाए जेहूदा जाने तो ही जो ही देह दनाई है ना जो जानता है उसको वो परमेश्वरी हो जाता है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है इसलिए उस समय संसार का प्रलय हो जाता है संसार समाप्त हो जाता है उस व्यक्ति के लिए अब संसार नहीं है ब्रह्मांड में जित देखूँ तो तो परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई देता है न मुझे कुर्सी दिखाई देती है न कोई मित्र दिखाई देता है न कोई रिश्तेदार दिखाई देता है न कोई अपना पराया दिखाई देता है न रात दिन दिखते हैं मुझे तो हर और ईश्वर दिखाई देते हैं तो परमेश्वर को जानने वाला स्वयं परमेश्वर हो जाता है इसलिए जो भिन्नता की दृष्टि है जब तक हमारे सामने तब तक हमको संसार दिखाई देता है जब परमेश्वर को देखते हैं तो हमको फिर एक कुर्सी टेबल सब कुछ नहीं दिखाई देता परमेश्वर ही दिखाई दे देता है तो यह, यहाँ पर भू भ और स्व ये तीन अभिव्यक्तियाँ हैं और इनको अभिव्यक्त करने वाला परमेश्वर है अब उसको और सरलता से समझाने के लिए उन्होंने और, और आगे इसको एक्सप्लेन किया कि पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग यह भी अपने बात किया और आदित्य उसको अभिव्यक्त करता हम जानते हैं कि संसार की अभिव्यक्ति सूर्य से हम ये भी जानते हैं कि सूर्य स्वयं भी क्रिएशन है बनाया हुआ है सूर्य खुद में परमेश्वर नहीं है लेकिन वो हिरण्य गर्भसज्ञक है यानी उसने संसार को बनाने के लिए परमेश्वर ने पहले सूर्य बनाया क्योंकि सूर्य से ही संसार चलेगा एनर्जी सोर्स होगा तभी तो जीव जंतु भी चलेंगे संसार में क्रिया भी होगी अंतर क्रिया भी होगी इसलिए वो कहते हैं कि पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग इन तीनों का इन तीनों का हम भू और स्व कहें तो महा यानि इन सबका स्रोत क्या है आदित्य अगर हम कहें अग्नि वायु सूर्य उसका स्रोत क्या है चंद्रमा यानी समस्त ज्योतियों का स्रोत वैदिक रूप से चंद्रमा को माना जाता है कि समस्त ज्योतियां उसी से संवर्धित होती हैं अग्नि, वायु, सूर्य ऋग्वेद साम यजुर्वेद अब ये तीन वेद जो मुख्य वेद हैं अठारो तो बाद में आया था ये तीन वेद मुख्य हैं इन तीन वेदों के प्राण क्या हैं उनके प्राण है ब्रह्म यानी उन्हीं से ये आया है ब्रह्म से ये आया आया हमको ये यूनिफाइड विजन डेवलप करने के लिए हमको ये बताते हैं ये वो कहते हैं प्राण अपान व्यान ये हमारे शरीर में रहने वाले वायु हैं प्राण वायु है अपान वायु है इनको तो हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है पिछली बार तो ये जो तीनों वायु हैं इन इनका स्रोत क्या है अन्न तो अन्न यहाँ पर ब्रह्म रूप से है हमारे शरीर को अगर हम माने संसार तो अन्न उसमें ब्रह्म है क्योंकि इस अन्न के कारण ही ये वायु चलते हैं जो जीवन को स्थिर बनाकर रखते हैं जिसके द्वारा संसार चलता है इसलिए यहाँ पर चार हिस्से हैं परमाणु अंतरिक्ष समय और अज्ञान इग्नोरेंस क्योंकि जब इग्नोरेंस है अज्ञान है तब तक संसार है लक्ष्मण जी महाराज कहते थे कि ये जो अज्ञान है इस सीमित जीवों का गौरव है क्योंकि ये सीमित जीव अपने जीवन को चलाए रखने के लिए अज्ञान पर ही निर्भर करता है क्योंकि आप ज्ञानी हो भी जाओ तो भी बार बार जानबूझ के अज्ञानी होना ही पड़ेगा आप बोलोगे खाना है तो आप कचरा उठा के नहीं खाओगे रोटी ही खाओगे क्योंकि आपको मालूम है कि इस जीवन को चलाए रखने के लिए मुझे कचरा भी अन्न है और रोटी भी अन्न है अन्न भी ब्रह्म है और वो कचरा भी ब्रह्म है और वो पत्थर भी ब्रह्म है लेकिन खाना तो रोटी है कचरे को नहीं खा सकता मैं पत्थर को नहीं खा सकता इसलिए ये अज्ञान है इस सीमित जीव का गौरव लेकिन ज्ञान कहा नहीं जाता ज्ञान बोला नहीं जाता ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता ज्ञान को महसूस किया जाता है ज्ञान के आधार पर जीवन की दिशा निर्धारित की जाती है और ज्ञान के आधार पर हम अपने विचारों को अपने दृष्टि को और अपने उद्देश्यों को स्थिर कर सकते तो ज्ञान हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है यहाँ पर किसी भी एक विशिष्ट धर्म की बात नहीं है ये जो बात ऋषि कहते हैं ये बात सार्वभौम है यूनिवर्सल बात कहते हैं इस बात में ये सीमा नहीं है कि, कि किसी विशेष धर्मों वाले के लिए बात कही गई या किसी विशेष संप्रदाय के लिए इसे बात कही गई ऐसा कुछ भी नहीं ये सब कुछ सार्वभौम है यूनिवर्सल बात यूनिवर्सल नॉलेज है तो भूभुआ स्वाहा मह आप कभी घर में पूजा भी कराएंगे तो आपको पंडित इन बातों को बोलता है और भूभुआ स्वह और वो मह भी बोलता है क्योंकि ये जो मह है वही इन भूर्भुआ स्वह का प्राण है वही इस भूर्भुआ स्वह का प्रकट करता है वही ब्रह्म है और वही हिरण्य है क्योंकि वहीं से ये सब कुछ संसार निकला है अधिक समझ जाने के लिए उन्होंने बताया अन्न से जिस तरह से समस्त वायु निकलते हैं या ना संवर्धित होते हैं जैसे सूर्य से समस्त तीनों लोग संवर्धित होते हैं जिस तरीके से चंद्रमा से समस्त ज्योतियाँ संवर्धित होती हैं उसी तरह से हम ब्रह्म से ये समस्त संसार संवर्धित है इस तरह से हमारे हृदय में जो अभिन्नता की भावना जो यूनिवर्सल विज़न वो जो डेवलप करना है उसके लिए ये बात बताते हैं उसके आगे जो चतुर्थ अनुवाद पड़ा था जिसमें उन्होंने प्रार्थना की थी कि हे देव यहाँ पर वो इंद्र लेकिन इंद्र से उनका तात्पर्य सर्वोच्च देवता से है यह इंद्र मुझे श्री दे बुद्धि दे मैं खूब सुनूं और मैं मेरे सुने हुए को पुष्ट कर उसकी रक्षा कर इन्हें मैं जो सुनूं जो गुरु मुझे कहे या आध्यात्मिक बात में पढ़ूं सुनूं वो मेरे हृदय में जाके वो फलीभूत हो अन्यथा खाली पढ़ा हुआ तो पंडित बना देता है जब पढ़ा हुआ हो और तो उसका हम कोई उपयोग नहीं करें तो वो मात्र पांडित्य में वृद्धि करता है लेकिन हमारे व्यक्तित्व में कोई वृद्धि नहीं करता हमारे व्यक्तित्व में कोई भी फल फर... यहाँ तक कि यह उससे उल्टा हो जाता कभी कभी पांडित्य को जैसे हमको अहंकार आ जाता कि हम जानिए हम तो ये जानते हैं हम तो लोगों को ये पढ़ा सकते हैं तो ये पांडित्य वास्तव में रिजुता से उल्टा है सरलता से उल्टा है ऋषि कहते हैं पांडित्य नहीं रिजुता वो प्राथमिकता है पांडित्य नहीं चाहिए ज्ञान विनम्रता देता है अज्ञान को हटाकर कर हृदय में परमेश्वर के आनंद का विकास करता है आप जब भी पांडित्य का विकास करोगे तो अंदर का आनंद और बुझ जाएगा अंदर का आनंद खो जाएगा हृदय अहंकार से युक्त तो होते ही सदैव के लिए दुखी हो जाएगा उदास हो जाएगा जैसे हमने रेलवे स्टेशन के उदाहरण देखे कि कई लोगों को खींच थी वो खींच आनंद था तो आनंद निकला तो शांति तो शांति निकली अंदर जिसके उदासी थी तो उदासी निकली तो हमको इस यात्रा पर हमारी सांसारिक खींच से हटते हटते धीरे धीरे उसको शांत चित्त करते हुए वहाँ ले जाना है जहाँ पर कि आनंद आनंद का वास है फिर वो कहते हैं कि मेरे गुरु और मुझे दोनों का ज्ञान यशस्वी हो मेरे गुरु की रक्षा करना ये प्रार्थना है अलौकिक प्रार्थनाएं ये खाली लौकिक प्रार्थनाएं नहीं कि गुरु शरीर नहीं है गुरु को हम शरीर से नहीं बांधते गुरुदेव सशरीर भी हैं और शरीर के बाद भी क्योंकि वो तो शब्द रूप है हमको हमारे गुरुदेव कहते थे कि गुरु शब्द रूप गुरु शरीर रूप नहीं है गुरु शब्द रूप है आज गुरु ने हमारे साथ मान लो बीस बरस का सान्निध्य था तो उस बीस बरस में गुरुदेव ने जो जो बातें कही थी वो बातें जब हमारे हृदय में उतरती हैं और हम उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं जीवन के प्रश्नों के उत्तर उन शब्दों से लेने का प्रयास करते हैं जिनमें उन जीवन की समस्याओं का समाधान उन शब्दों का माध्यम बनाकर करने का प्रयास करते हैं वो गुरु है ऐसे ही यहाँ पर भी तैतृ उपनिषद में लिखा है कि उपनिषद परमेश्वर के मार्ग को प्रशस्त करने उस पर आने वाली बाधाओं का उपशमन करने उनका अवसाधन करने के लिए और इसीलिए ये विद्या कही जाती ज्ञान कहा जाता है और चूंकि ज्ञान का साधन है इसलिए इस ग्रंथ को भी हम उपनिषद कहते हैं अन्यथा ग्रंथ उपनिषद नहीं है उपनिषद तो इसका ज्ञान है और उसका ज्ञान भी तब उपनिषद है जब हम उस ज्ञान का उपयोग अपने दैनंदिन कार्य में निर्णय लेने में सोचने विचारने में या हमारे जीवन की एक्शन लेने में करें उसका नाम उपनिषद इसका नाम उपनिषद ने हम की किताब उपनिषद की थी उसकी अगर बच्चे लगा के आरती उतारे क्योंकि हमने कई पर देखा जैसे गीता जी हैं तब रोज किसी ने गीता पढ़ी नहीं लेकिन रोज़ उसकी आरती उतारते हैं तो आरती उतारने से कोई ग्रंथ आपके लिए किसी काम का नहीं हो जाता श्रद्धा बहुत अच्छी बात है लेकिन श्रद्धा के बाद उस ग्रंथ को आत्मसात करना पढ़ना समझना ये महत्वपूर्ण है और इसी बात को जानकर गुरु नानक देव की परंपरा में दसवें गुरु के बाद कोई गुरु नहीं हुए उन्होंने पुस्तक कोई गुरु बना दिया गुरु ग्रंथ साहब आज वही गुरु है क्योंकि वो गुरु के शब्द हैं उसमें उन गुरुओं के सब गुरुओं के शब्द हैं और उन शब्दों को चूँकि कोई जरूरी नहीं कि हम उनके सामने रहे थे हमारा जीवन तो बहुत दिनों बाद शुरू हुआ लेकिन हम उन गुरु के शब्दों को आज भी आत्मसात कर सकते हैं उन गुरुओं की भावनाओं को आज भी पकड़ सकते हैं उनकी तरंगों को आज भी स्वीकार कर सकते हैं इसलिए वो पुस्तक ही गुरु ग्रंथ साहब के उसमें प्राण है गुरु के उसमें शब्द रूप प्राण है गुरु वो किताब नहीं है वरन साक्षात गुरु है यही भावना ऋषि आपको देना चाहते हैं हमको देना चाहते हैं सबको देना चाहते हैं कि यहाँ पर हम गुरु की रक्षा करें यह गुरु की रक्षा से ही मेरी रक्षा होगी क्योंकि मेरा जीवन निरर्थक चला जाएगा अगर मेरे जीवन में गुरु नहीं है या गुरु है भी तो मैंने उसका कुछ उपयोग नहीं करा गुरु ने शब्द दिए भी तो मैंने इधर से सुनकर उधर निकाल दिए या फिर उन्होंने मुझे कुछ शब्द कहे तो मैंने उनमें और मिर्ची मसाला लगा के आपको बोल दिए पांडित्य बना दिया उससे कुछ गुरुत्व सिद्ध नहीं होता गुरु की रक्षा का मतलब होता है कि मेरे जीवन के अंदर गुरु ही मेरे जीवन की डोर को साम थाम ले वही मेरी नैया के खेवन हार हों ताकि मेरे जीवन जिधर जाए मैं जो बोलूँ जो करूँ जो सोचूँ उस पर वो गुरु के शब्द छा जाए उनके अनुकूल चलू तभी वो बोल उसमें लिखा है गुरु ग्रंथ साहब ने हुकुम रजाई चालना यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल जीवन चले वही है हुकुम रजा ही चालना क्योंकि जब उसकी इच्छा से हमारे जीवन चलेगी तो फिर हम उसी राह पर जाएंगे, जहां वो ले जाना चाहता है अन्यथा हम मन मर्जी की करेंगे तो फिर वहां जाएंगे, जहां माया ले जानी चाहती है, अब हमको पसंद एक करना है कि वो रास्ता परिधि की तरफ ले जाए संसार की तरफ ले जाए तो उसका हाथ थामना है या जो केंद्र की ओर ले जाए परमेश्वर की ओर ले जाए उसका हाथ थामना है क्योंकि जो केंद्र की ओर की यात्रा करने वाले हैं उन लोगों को कभी कभी हास्य का भी सामना करना पड़ता है लोग रंग का भी सामना करना पड़ता है लोग कहते हैं अरे इस उम्र में ये तो गुरु बन गया इस उम्र में ये तो पंडित बन गया ये तो साधु बन गया इस तरीके की बात करेंगे लेकिन अगर हम अपने जीवन को इस बात पर डाल दें तो लोग क्या कहेंगे तो लोग तो वो कहेंगे जो कहना चाहते हैं लेकिन हम तो वो करेंगे जो हमको उचित लगेगा अगर हम लोगों के कहने से अपने जीवन को चलाएंगे, तो हम अपने जीवन को नष्ट होने तक उसकी कगार तक जाने के बाद भी कभी भी ये सही मार्ग पे ला ही नहीं सकते इसलिए केंद्र की ओर जाने का रास्ता परमेश्वर के गुरु के शब्दों में है उनकी सिखावटों में है और यही शिक्षा है जो हमको ये बताती है कि हमको किस राह पर चलना है और हमें हम कौन से गुणों का विकास करना है और ये जो तीनों कहा जाती हैं भोग, भु स्वह ये तीन व्याहृतियाँ हैं तीन कथन हैं तीन मैनिफेस्टेशन हैं और इसके अलावा भुआ वो भी एक चौथी व्याहृति कही जाती है तो आज अपनी बात यही समाप्त करते हैं शिक्षावल्ली की शिक्षावल्ली पर अभी कुछ और बातें होगी उसके बाद में हम फिर आनंदवल्ली और अंत में भृुवल्ली का अध्ययन करेंगे जो भृुवल्ली और आनंदवल्ली जो वारुणी उपनिषद कही जाती है तब तक के लिए हम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 सदगुरुदेव की जय सखी सरकार की जय करुणतार की जय वो कागजा थोड़े भद्र कर्णभि शृणुयां देवा भद्रम पश्ये म्षीजा स्त्री रंगस्तुष्वां सस्थनुभ वशेमह देवि यदा ओं सहना सहन भक्त सह वीर कर्वावहे तेजस्वीना वजितमस्तु मषावे ओं स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नस्ताक्षरियो स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दा ओम पूर्णमद पूर्णमितद पूर्ण उदच्यते पूर्णस्तमादा पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति